प्रश्नोत्तर दीप माला विविध जिज्ञासा सुनते हैं प्रलय भी कई प्रकार के होते हैं वे कौन कौन से हैं समाधान शास्त्रों में चार प्रकार के प्रलय प्रसिद्ध हैं नित्य प्रलय नैमित्तिक प्रलय प्राकृत प्रलय और आत्यंतिक प्रलय हम सभी लोग प्रतिदिन सुषुप्ति में जाते हैं तो वहां न जागृत प्रपंच दिखता है ही स्वप्न प्रपंच दोनों ही सुषुप्त में लीन हो जाते हैं इसे नित्य प्रलय कहते हैं एक सहस्त्र चतुर्मुखी चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है दिन बीतने पर जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो भू भूआ शव तीनों लोक नष्ट हो जाते हैं इसको नैमित्तिक प्रलय कहते हैं क्योंकि यह ब्रह्मा जी के सोने के निमित्त से होता है इसमें ब्रह्मा जी के सत्यलोक और महा जनह तपह इन लोगों का प्रलय नहीं होता इस प्रकार सहस्त्र चतुर्योगी का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है तदनुसार 360 दिनों का एक वर्ष होता है और ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष होती है इस समय ब्रह्मा जी का इक्यावनवा वर्ष चल रहा है जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तब वे विदेह मुक्त होते हैं उनके साथ सत्यलोक में रहने वाले बहुत से लोग भी मुक्त हो जाते हैं जब ब्रह्मा जी का शरीर छूटता है तब ब्रह्मलोक तक जितने सृष्टि है सब नष्ट हो जाती है पृथ्वी तत्व जल में जल तत्व अग्नि में अग्नि तत्व वायु में इस प्रकार अपने अपने कारण में लीन होते हुए सभी तत्व प्रकृति में लीन हो जाते हैं अतः इसको प्राकृत प्रलय कहते हैं इसके पश्चात पुनः दूसरे ब्रह्मा के उत्पन्न होने पर फिर सृष्टि होती है इस तरह यह क्रम चलता रहता है इसके पश्चात एक अंतिम प्रलय है यद ग निवर्तनते तदाम परम ज्ञानी स्वरूप में लीन होने के पश्चात विदेह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है इसका संसरण हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है इसी का नाम आत्यंतिक प्रलय है जिज्ञासा हृदय तत्व क्या है हृदय तत्व क्या है समाधान हृदय अर्थात आत्मा उसमें कल्पित है बुद्धि और बुद्धि में प्रतिफलित है विशिष्ट चेतन हमारे सभी कार्य इन तीनों से मिलकर ही होते हैं जैसे बल्ब से प्रकाश होता है बल्ब में विद्युत है जो दिखाई नहीं देती उसके अंदर एक सूक्ष्म तंतु भी है और तंतु में प्रतिफलित विशिष्ट प्रकाश भी है इन तीनों से ही प्रकाश रूपी कार्य होता है प्राण और बुद्धि के केंद्र का नाम हृदय है डॉक्टर लोग भी आजकल कहते हैं कि हृदय लोक प्रसिद्ध मांस पिंड धड़कता है तो शरीर चलता है परंतु इस हृदय को चलाता कौन है उसके मध्य एक पोल आकाश है अवकाश है उसमें एक ऐसा तत्व है जिससे यह हृदय मांस पिंड चलता है शास्त्रानुसार हृदय शरीर का अंग नहीं है बल्कि अंग रूप से दिखाई देने वाला स्थूल हृदय के अंदर जो आकाश है उसको हृदय शब्द के द्वारा कहा जाता है शास्त्रों में कहीं कहीं हृदय शब्द से सीधे आत्मा को न लेकर उसकी उपलब्धि के स्थान विशेष को भी कहा जाता है आत्मा सर्वव्यापक होने पर भी उसकी उपलब्धि हृदय में ही होती है इन दो अर्थों में हृदय शब्द का प्रयोग शास्त्र में मिलता है जिज्ञासा मनुष्य मात्र का परमलक्ष्य परमार्थ है परंतु इस स्पर्धात्मक युग में व्यक्ति को धन प्राप्ति के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है कभी कभी इसके लिए न चाहते हुए भी गलत तरीके से अपनाने पड़ते हैं ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या करे समाधान एक बात को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि यदि हमारे जीवन का परम लक्ष्य परमार्थ है तो हमारे अंदर बहुत अधिक सहन शक्ति होनी चाहिए आज के युग में भी स्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं है मूर्खों के समान व्यवहार करने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो उसकी विरोधी वस्तु को काटने में व्यक्ति समर्थ होता है लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो सहयोगी वस्तु है उसी को प्राप्त करने के लिए साधक को प्रयास करना चाहिए व्यक्ति धर्म पर खड़ा होकर यदि थोड़ा भी धन प्राप्त करता है तो वह जीवन में संतोष देने वाला होगा अन्यथा चाहे जितना धन प्राप्त हो उससे असंतोष ही बढ़ेगा तपस्या और त्याग को अपने जीवन का अंग बनाना चाहिए तब स्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी